देख लूंगा नहीं देख ले ये चेहरा अच्छे से याद कर ले अभी बताता हूँ घूरते हुए निकल गया उस्मान सुपारी के जाते ही उसके दोनों इंटरन भी अपना बदन सहलाते हुए यहां से भाग गए जैसे वो तीनों यहाँ से बाहर चले गए तुरंत ही जीनत ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया विक्रांत विक्रांत ये तुमने क्या किया सही नहीं किया तुमने कुछ भी तुमने तो हमारी और मुसीबत बढ़ा दी अब तुम तो उन्हें पीटकर चले जाओगे अब हम दोनों भला कैसे निपटेंगे उनसे चुप रहो तुम विक्रांत ने जीनत की तरफ देखते हुए कहा तुम लोगों को क्या लगता है मैंने उस्मान को यहाँ भीतर इसलिए बुलाया था ताकि वो मोनिका के साथ और जोर जबरदस्ती कर सके क्या क्या मतलब दोनों लड़कियाँ काफी डरी सहमी सह नजर आ रही थी क्या मतलब विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हे पता है मुंबई के गैंगस्टर का ये बहुत पुराना खेल है हम इसे मतलब वो लोग तुम्हें पैसे की खान समझ रहे थे समझे इसका मतलब दरअसल तुम दोनों यहाँ अकेले हो और थोड़ा अलग काम भी करती हो इसलिए वो तुम्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे वो उस्मान इसलिए मोनिका पर अपनी नजर रख रहा था क्योंकि अगर एक बार वो तुम्हें अपना शिकार बना लेता तो फिर बार बार तुम लोगों को इसी चीज की धमकी देकर फायदा उठाता और फिर तुम लोगो ऐसी इलीगल धंधे भी करवाता तुम्हारा फायदा उठा वो कमाई करता और शिट ये सुनकर मोनिका के साथ ही जीनत भी काफी डर गई उन दोनों के होश उड़ गए बहुत गिरे हुए लोग हैं ये ए अभी तुम लोगों की गिरे हुए लोगों से मुलाकात नहीं हुई ये तो बहुत छोटी चीज है अभी इससे भी गिरे हुए लोग पड़े हैं ना जाने क्या क्या होता है इस मुंबई के अंदर किसी को खबर भी नहीं जीनत मोनिका के आंखों से आंसू बहने लगे चलो हम कहीं छुप जाते हैं कुछ दिन के लिए कही चले जाते हैं वरना ये लोग हमें मार देंगे ऐ अरे तुम लोग मुझे भूल गई क्या विक्रांत ने मोनिका को चुप कराते हुए कहा मेरा नाम विक्रांत है विक्रांत ऐसे छोटे मोटे गैंगस्टर से तो मैं अपने जूते साफ करवाता हूँ तुम लोग चिंता क्यों करती हो मैं हूँ ना यहाँ मेरे होते हुए ये दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे इनके लौट कर आने की हिम्मत नहीं है लेकिन मोनिका और जीनत काफी कन्फ्यूज थी तुम लोग ये सब छोड़ो अभी विक्रांत ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा पहले चलो थोड़ा काम की बात करते हैं विक्रांत बिना फायदे के कटी हुई उंगली पर मुद्दा भी नहीं है अभी मैंने तुम लोगों की मदद की है अब तुम्हें भी मेरा काम करना होगा तुम क्या मतलब कौन सा काम जिन्हें का? क्या लगता है मुझे क्या चाहिए फिर विक्रांत ने बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा आओ फिर से तैयार होकर आओ और तुम दोनों मिलकर मुझे विक्रांत के फोन में रिया का मैसेज आया सर आप ठीक तो है वो तीनों अभी यहाँ से बाहर निकले हैं उन्हें आपने पीटा है क्या आपको चोट तो नहीं लगी मैं एम्बुलेंस या पुलिस को कॉल करूं क्या रिप्लाई फास्ट। मैसेज देखकर विक्रांत की आता हूँ मैं रिया अभी विक्रांत से कुछ और भी पूछना चाहती थी लेकिन अब तक विक्रांत वापस कमरे में जा चुका था उसने अपने फोन में से एक नंबर निकाला और फिर इसे डायल कर दिया वो अपने डी एन नगर ब्रांच के ही एंटी पोर्नोग्राफी और इन एक्टिविटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर अतुल सिंह के पास फोन कर रहा था हेलो हाँ अतुल जी बोल रहे हैं पहचाने मैं विक्रांत बोल रहा हूँ विक्रांत सक्सेना विक्रांत और अतुल भले ही एक ही ब्रांच में काम करते थे लेकिन दोनों का डिपार्टमेंट थोड़ा अलग था और विक्रांत और अतुल कभी एक दूसरे ऐसी ज्यादा इतना इंटरेक्ट नहीं हुए थे हालांकि अब तक विक्रांत डी नगर ब्रांच में काफी फेमस हो चुका था सो यहाँ काम करने वाले सभी पुलिस वाले उसका नाम तो जानते ही थे अरे हाँ हाँ भाई पहचान लिया पहचान लिया बताइए क्या हाल है कैसे याद किया अतुल ने हंसते हुए कहा ए, हाल तो ठीक है आप बताइए विक्रांत ने कहा हम भी बढ़िया बताइए क्या सेवा की जाए अब, काम बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए फोन किया था हाँ हाँ बताइए अतुल ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा विक्रांत को डिपार्टमेंट में उसके काम के चलते ही जाना जाता है इस वजह से अतुल विक्रांत के काम को मना नहीं कर सकता था अतुल जी बात ये है की आपने सुना ही होगा की हेड ऑफिस अधिकारी हमारे ब्रांच पर आने वाले है वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे हाँ हाँ सुना है मीटिंग में ब्यूरो चीफ सर ने उनके बारे में सब बताया था डिप्टी कमिश्नर सर और एसएसपी साहब साथ में आए थे क्या हुआ हाँ तो वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो मुझे पर्सनली जानते हैं। पता नहीं आपको पता है कि नहीं विक्रांत ने कहा अरे हाँ हाँ पता है सुना है मैंने वो तो आपके पुराने दोस्त निकले थे अतुल ने तुरंत ही हामी भरते हुए कहा हाँ तो वही आज हम और कमिश्नर साहब साथ में लंच कर रहे थे उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अब वो सब आपसे रिलेट इन्फॉर्मेशन थी तब मैंने सोचा कि आपको बता दूं। आप किसी से कहिएगा नहीं अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं भाई किसी से नहीं कहना है आप बेफिक्र रहिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया साहब ने अतुल ने थोड़ा घबराते हुए कहा अरे कुछ नहीं यही बता रहे थे कि शहर में गैम्बलिंग चकला ड्रग्स का धंधा बहुत बढ़ गया है और भी बहुत इलीगल काम हो रहा है इसी वजह से उन्हें हमारे ब्रांच पर काम करने के लिए आना पड़ रहा है रेड लाइट एरिया में भी काफी गुंडागर्दी बढ़ गई है अब ये सब क्राइम तो आप ही के अंडर में आता है आप ही को देखना होता है ये सब तो सोचा कि बता दूं आपको अब बड़े साहब आ रहे हैं तो फिर आप समझ ही लीजिए की आकर क्या करेंगे अतुल डर गया बड़े अधिकारी के अपने डिपार्टमेंट में आने की बात सुनकर वो सन्न रह गया भाई हम इस एरिया में काम तो कर रहे हैं रेड लाइट एरिया में कुछ दिन पहले छापेमारी भी की थी वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ए, लग रहा है आपको कुछ पता नहीं है विक्रांत ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा देखो अतुल भाई आप हमारे ही ब्रांच के हैं तो इसलिए आपसे कुछ छुपाना नहीं है दरअसल ऊपर हेडक्वार्टर से मुझे खास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया था तो मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे न्यूज मिली है की शहर में इन दिनों इलीगल प्रोस्टिट्यूशन ड्रग्स और स्मग्लिंग का धंधा बहुत चरम पर चल रहा है मेरे पास प्रोपर सबूत है मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा मैं आपके पास पूरा एविडेंस भेज रहा हूं यकीन ना हो तो देख लीजिए इलीगल प्रोस्टिट्यूशन ड्रग्स और स्मगलिंग आदि क्राइम को देखने की जिम्मेदारी अतुल के पास ही थी अगर यहाँ कुछ होता है तो उसका जवाब अतुल को ही देना होता है इसलिए वो विक्रांत की बात सुन थोड़ा घबरा गया अरे नहीं, नहीं भाई यकीन है आप आरोप पूरा भरोसा है ऐसे ही थोड़ी ना कह रहे हैं आप जरूर कुछ न कुछ होगा है भाई तभी तो सीनियर ऑफिसर यहाँ काम करने आ रहे हैं विक्रांत ने अभी भी अतुल को डराना चालू रखा एक बात और बता दूं मैं आपको ये सीनियर साहब खास मिशन पर आ रहे हैं हमारे ब्रांच पर